साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद शिष्य ने गुरु से पूछा कि बाधक तत्व क्या है गुरुजी कथा बताते हैं और बाधक तत्व को सामने रख देते हैं वह अहम का अनुभव है जब तक यह जीवात्मा देहाभिमानी है अपने को देह और मन विशिष्ट मानता है तब तक उसे उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाता है आत्म चैतन्य की प्रतीति उसके जीवन में नहीं हो पाती है पर जब अहंकार से विरहित हो जाता है जब अपने आप को समर्पित कर देता है तब उसे ब्रह्म तत्व का अनुभव होता है किस प्रकार जैसे इंद्र ने समर्पित कर दिया जिस समय वह यक्ष अंतर ध्यान हो गया उस समय इंद्र के जीवन की ग्लानि का उदय होता है वे आत्मविश्लेषण करने लगते हैं मुझमें क्या कमी है अग्नि और वायु से उस यक्ष ने बात की मुझसे बात तक नहीं की इसका तात्पर्य है कि मुझमें ही कुछ कमी है ऐसा विचार करके इंद्र अपने दोषों को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं जब उन्हें अपनी गलती पकड़ में आती है तब लगता है कि शायद मैं उनके साथ बातचीत करने की पात्रता नहीं रखता हूं तब वे तुरंत भगवान की शक्ति को उमा हेमवती को ब्रह्मविद्या को सामने देखते हैं उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं उनसे पूछते हैं माँ मैंने जिस यक्ष को देखा वह यक्ष कौन है तब माँ उमा कहती है अरे वही तुम्हारा स्वरूप है जिस स्वरूप को जानने की तुम लोग चेष्टा करते हो जिसे ध्यान और समाधि के माध्यम से अनुभूति करने का प्रयास करते हो अहंकार के पर्दे के कारण तुम्हारे सामने उस तत्व के आने पर भी तुम उसे नहीं समझ सके अब यहाँ पर साधना के कुछ व्यवहारिक निर्देश देते हैं साधना करते समय क्या क्या अनुभूति किसी को हो सकती है इस इसका सूक्ष्म निर्देश यहाँ प्रदान किया है अगले मंत्र में कहते हैं तस्देश यदत विद्युतो व्यदुत तदा आमी सदा इत्यधिदैवतम यह उस ब्रह्म का उपासना संबंधी आदेश है जो विद्युत प्रकाश के समान और पल्ब झपकने के सदृश प्रकट हुआ वह उस ब्रह्म का आधिदैववत रूप है तस् आदेश तब तुम ब्रह्म को पाने की चेष्टा करोगे उस चेष्टा में यह साधना संबंधी आदेश है निर्देश निर्देश है क्या आदेश है व्यत्युतदा यहाँ पर आ शब्द है उसमें हमने नहीं जाना है क्योंकि यह टेक्निकल है इसमें जाने से समय अधिक होगा और हम फिर न्याय नहीं कर पाएंगे यहाँ तीन बार आ आ आ लिखा मिलेगा जिसका हम लोग पाठ करते हैं यह ब्रह्म बिजली की चमक के समान चमककर प्रकाशित होकर चला गया और कैसा निमिषद आ जैसे आंख की पलक झपकती है उसमें जितना समय लगता है ठीक उसी प्रकार उस पलक झपकने के समान मानो एक मुहूर्त से भी कम में ही ब्रह्म इंद्र के सामने यक्ष का रूप लेकर बिजली की चमक के समान आया और अदृश्य हो गया जैसे पलक झपकते ही कुछ दिखाई नहीं देता है हम कहते हैं अरे वह तो पलक झपकते ही चला गया वैसे ही बिजली के चमकने के समान वह ब्रह्म यक्ष रूप लेकर सामने खड़ा हो गया यह अधिदवत आदेश है अधिदैवत का क्या अर्थ है इसका एक तो आध्यात्मिक रूप है जो मन के साथ संबंधित है दूसरा अधिदैवत रूप देवताओं से संबंधित है सूक्ष्म जगत से संबंधित है और तीसरा भौतिक जगत से संबंधित है अधिभौतिक कहते हैं ये तीन शब्द आप संस्कृत साहित्य में पढ़ते हैं आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक आधि भौतिक का अर्थ भौतिक जगत से है आधिदैविक सूक्ष्म जगत से संबंध रखता है जो देवता दिखते नहीं उनसे है देवताओं के कैसे संबंधित है देवताओं की कृपा नहीं है कैसे समझेंगे जैसे खूब जोरों से आंधी आती है हमारी संपत्ति नष्ट हो जाए अग्नि के कारण दावा नल धू धू कर जलने लगे हमारे मकान और संपत्ति को जला दे जल से सब कुछ डूब जाए तो वह यह आधिदैवत संकट कहा जाता है यह देवताओं के द्वारा भेजा गया संकट कहा जाता है यह देवताओं के संबंधी आदेश है देवताओं से जो साधना का निर्देश मिला उसका क्या अर्थ है तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में इसका चिंतन करें साधना करें कि वह आत्मतत्व कैसा है वह बिजली की चमक के समान आविर्भूत होता है और पलक झपकते अदृश्य हो जाता है इस प्रकार का चिंतन हमें उस तत्व के पास पहुंचाने में सहायक होता है उससे हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होता है